परमार्थ प्रसंग दो सौ प्रार्थना कहलाती है अपने अपने के निकट अपने अंतर की वेजना और अभाव को भाव या भाषा के जरिए ज्ञापन करना और उसे नष्ट करने के लिए कातरता पूर्वक उनकी कृपा याचना करना वह प्रार्थना सकाम है जिसमें कहा जाता है हे प्रभु संसार की यातना रोग शोक अभाव कमी मैं अब और नहीं सह सकता तुम इन सबको दूर कर दो निष्काम प्रार्थना होती है हे प्रभु तुम्हारी जितनी इच्छा हो मेरे कंधों पर वजन लाद दो दुख में रखो विपत्तियों में डालो इनसे मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं केवल मुझे इतना ही शक्ति सामर्थ्य दो कि मैं किसी से भी विचलित न हूँ जिससे मैं तुम्हें भूल न जाऊं जिससे तुम्हारे अभय चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो दो भगवत प्राप्ति या मोक्ष लाभ मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है इस परम पुरुषार्थ को पाने का अधिकार और सामर्थ्य केवल मनुष्य को ही है पशु या देवता गंधर्व किसी को नहीं पशुओं को इसलिए नहीं है कि वे विवेक बुद्धिहीन है देवताओं के लिए मोक्ष लाभ इसलिए असंभव है कि उनकी बुद्धि से सुख संपदा के कारण ढकी रहती है विवेक वैराग्य के लिए मौका ही कहाँ है पुनः इसी कारण से मनुष्यों के बीच भी जो विपुल धन संपत्ति के अधिकारी हैं उनके लिए भी मोक्ष लाभ कठिन ही है और जो अत्यंत गरीब हैं भूख की ज्वाला और अभावों की चोट से सदा ही बेचैन है और पागल जैसे हो रहे हैं उन्हें भी धर्म लाभ नहीं होता मध्यवित्त लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति संभव है क्योंकि उनकी अवस्था इन दोनों के बीचों बीच है जगत के इतिहास में धर्म समाज राष्ट्र और जीवन के अन्यान्य कर्म क्षेत्रों में और विचार जगत में जो सब शक्तिशाली मनीषीगण प्रतिभा बल से अपनी अभय और प्रभाव छोड़ गए हैं उनमें से प्रायः सबका ही जन्म इसी मध्यम श्रेणी के लोगों में हुआ था ऐसा देखने में आता है 245 यदि हम आगामी कल की बात लेकर आज के दिन को वकवाद और लड़ने झगड़ने में बिता दें तो फिर कल का दिन तो ऐसे ही खो गया 246 विद्या बुद्धि धन शास्त्र ज्ञान तर्क विचार दान पुण्य योग याग यज्ञ तपस्या किसी से भी भगवान नहीं मिलते वे पकड़ाई में नहीं आते उन्हें पकड़ने वश में करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है प्रेम भक्ति वे अनिर्वचनी प्रेमस्वरूप हैं उसी जगह चोट मारने से उनका स्वरूप प्रगटित होता है वे अपने को फिर और छिपाकर नहीं रख सकते जैसे दुधारू गाय थनों में बछड़े के मुंह मारते ही झट से दूध उतार देती है